अथ mm, अथ है प्रत्येक तक्र तस्त्या वृत्ति प्रमाणमृति कितन प्रकार वृत्ति प्रथम वृत्ति प्रमाण प्रमाण कितन प्रकार है आगमृत्ति आते हैं दर्शन कारण तत्वदर्थन कारुण्य संबंध अस्थित अर्थ अन्वित अर्थ को अलग तो, तो, थे थे आप्टो। आप्टो तो नहीं कहा क्योंकि शब्द तो से चरण करेगा तो उसके पहले किसी प्रमाण से ज्ञात दृष्ट हो अथ अन्य हो दृष्टमूलत होगा अथवा मूलत होगा अगर शुक्र के तहत ही शब्द सुना उसका मूल प्रमाण है सत्यक्ष तो अनुमान है इसलिए साध्या दुष्टअ से चलता वो गया। आप तो चित्तवर्ती ज्ञान सदृश से ज्ञान स्वतृचित्ते समुद स्व संक्रांति दास ने कहा था दृष्ट दुष्टअन्मित पर स्वध संक्रांत स्तव में जो बोध ज्ञान है, है उसके बोध अन्य में हो संक्रमण का तो गमन यहाँ गमन तो नहीं है आस्तव के शिक्षण में जो ज्ञान है उसके सदृश ज्ञान श्रोता के शिक्षण में उत्पन्न हो जाए ये चौदह तो तो तो का संक्रमण इसके लिए अर्थ उपदृष्य थे इसलिए श्रोता को चित्ता हित प्राप्ति परिहार उपाय से प्रज्ञा से हित की प्राप्ति और रित परिहार ये दोनों का साधनों रूप से ज्ञान में उप किया जाता है, तो है। ये आगम से वक्ता अस्पय अर्थ अस्वधा अर्थेय नहीं जो बोल रहा है उसका अर्थ नहीं होता है जैसा बस दादी यथा यात्रिमानी तान सद होती जो दस में है, दाढ़ी में डाली बहनार वही जो से आपूप जो दस दाढ़ी में वही से अपू मालुपय से हो जाएंगे ठीक है ना कितने नालुपये होंगे दस दाढ़ी में ते होंगे ना अधिक होंगे दस नल दाढ़ी बढ़े और नलुपये कितने होंगे ते होंगे दस होंगे काम होंगे ज़्यादा होंगे बताए नही मालूम <laughs> देखे देखे। तो आ, ये वो करना पड़ेगा आप नहीं हो कितने कहा गया यथा सही बंदे तो सर्व काम है सर्व काम व्यजे तो वाक्य वेद वाक्य है तो बेद तो निंदा करने तो वाले कुछ लोग पकड़ लक्कर के इकट्ठी करके बना जा जब सर्व जाना चाहते इसकी वंदना करें तो थोड़ी चार तरफ परिक्रमा करते हैं, पत्थर का रखा करके बना दिया ओ, तो नहीं मानेंगे मंदिर में मूर्ति पूजा नहीं मानेंगे तो क्या करेंगे पत्थर को ढेर पत्थर रख दिया तो कर दिया उसके चार तरह परिक्रमा करते हैं चैस्तम बन देता तो सर्व काम थोड़े संस्कृत बाकी बना देते तो सर्ग काम चैतम बन देता तक वंदना करें ये वाक्य तो आगम प्रगति प्रगति का तो अपने संबंध नहीं प्रमाण ज्ञान जनक नहीं होता है न एवं मनवाजी नाम आगम प्लग मनुआजी का जो वाक्य है मनुस्मृति में उनका जो शब्द प्रमाण है ये भी प्रमाण वृत्ति जनम ज्ञान के लिए समर्थन नहीं होगा क्योंकि नहीं देखी देख दिस्टा में उतार था उन्होंने जो कहा है वो कहीं देख करके देखा है सामने तो किया है ऐसा नहीं है ऐसे संक्रांत करती बात नहीं है वास्तव में यद्यर्थ वक्ता न दिशाविता आगम न स्वागत है जिस आगम का वक्ता अष्ट देख बहुत अस्त अर्थय थे जिसके अर्थ में कोई नहीं कोई विकास नहीं दृष्टानुमित अर्थ नहीं है शब्द का ना तो दिखा गया ना तो अनुमित है वही कारण स्वगत है स्वगतिक का ज्ञान जन नहीं होता है व्यविचारी होता है मूल अवक्तर तो दृष्टान्वित अर्थ निर्विप्लव क्या जो मूल वक्ता है दृष्टानुमित अर्थ है दृष्ट अनियमित अर्थ जैसे ये ना उसके वाक्य में निर्विप्लव विप्लव रहता प्रमाण ज्ञान ज्ञानजन हो जाएगा अस्तवी का मूलभक्ता ही तक ईश्वर दृष्टान अनुसार मूलवक्ता तो ईश्वर ही जो कि दुष्ट अनुसार दुष्ट अनुसार यथारू यह कथित कथ्य धर्म मनुमा परिचे तत्व अवरी तो वेदे सर्व सर जो, जो धर्म मनु के तरह कहा गया सर सर्वोपर भी तो वेदे वेद में कहा गया सर्वज्ञान में तो मनु सर्वज्ञान है इसलिए मनोवाक्य प्रमाण है मनुवाक्यों का भेसर मनु ने जो कहा तो संसार ज्यादा भी दूर करने के लिए इसे कहा गया मनुष्य तो प्रमाण इसी इत्यार्था है अब ये हो गया प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति प्रमांद्य हो गई प्रमाण वृत्ति के आगे ये मिथ्या ज्ञानम मतद्रुप्रतिपर लक्ष्य लक्ष्य मिथ्या ज्ञान जब्रमज्ञानी मिथ्या ज्ञान अतदूप प्रतिष्ठ तस्में प्रतिष्ठा है तद्रूप प्रतिष्ठान न तदूप प्रतिष्ठे अतदूप प्रतिष्ठ में प्रतिष्ठित स्थिर नहीं है अर्थद्रुप तो प्रतिष्ठ विपर्ो निष्ठा ज्ञान अर्थदूप प्रतिष्ठा दीपरती लक्ष्य निर्देश अलक्ष्य मिथ्या ज्ञानम ज्ञान लक्षण लक्षण क्या है विपर निष्ठा ज्ञान अर्थदूप प्रतिष्ठम योग्य लक्षण अलक्ष्य क्या है यहाँ तदूप्रति एव अतद्रुपति यतिभासी रूपम ज्ञान प्रतिभा ज्ञान में भान होता है जो रूप में तर्क ज्ञान का ज्ञान प्रतिभा तूपर्क कितु प्रतिष्ठम रूप में ज्ञान प्रतिष्ठा ही तर्क विषय तत्व तर्कवास्तव विषय नहीं अतदूप प्रतिष्ठा अष्टदुरूप तदूप में प्रतिष्ठा तद्रूप में अप्रतिष्ठा में अतदूर यहां अष्टाधभभोजी अश्राधोगी श्राधुते श्राद्धभोगी श्राध न भुंते अष्ट्राधभभोगी अष्टाधभोजी का समय अश्राधुक्त श्राधुते श्राद्धभोगी और अष्टाधभुते अष्टाधभभोजी होगा अस्ताध रोजी का अर्थन है अस्थ खाता है जो साधन नहीं खाता है उसको कहता है अस्वोजी अस्त अक्त में उसकी प्रतिष्ठा है तब में उसकी प्रतिष्ठा नहीं है अस्तुरूपे में प्रतिष्ठा है यह नहीं तब गुरु पे अप्रतिष्ठा है एक अर्थ रणना है अप्रतिष्ठा है एक कोटि अनिर्धारण एक कोटि निर्धारण नहीं होता है ये अर्थ में ज्ञान है अतः सांस्ते संग्रहित अस्था दुर्ण से अस्तु प्रतिष्ठान संस्थे ज्ञान में भी एक प्रतिष्ठा नहीं ली अत प्रतिष्ठन उसमें नये है नये का दो अर्थ होता है टिप्पणी में किसी पुस्तक में दो नवे तो समाख्या प्रसजु का ये में का में करते हैं ही सभ्य ग्रहण करने वाला होता है प्रसज होता है केवल निचे तक अना चूक्र में नए समाते वहां प्रतज्ञ प्रति से क्या है प्रतज्ञात हो तो क्या प्रति पर होगा तो अर्थ के शब्द से कोई होना चाहिए पर तो में अतर जो तो न तो अच्छी पर में अर्थ नहीं होना चाहिए यदि से पर कोई होना चाहिए अर्थ वो अर्थ के शब्द से कोई होना चाहिए तो से हल होगा यदि हल करना चाहिए कहेंगे तो हली से सूत्र करना था हम जीत लागू हली से करना चाहिए तो रामा राम के पंक्ति क्या बनता है क्या अवसर रामारे प्रकार हो जाएगा हम चीज के सूत्र से अत्य प्रत्यार देगा तो उसके बाद अर्ष नहीं हो तो दुख हो जाएगा रामा ध्यान ध्यान के मकर के आगे कोई अवसर नहीं है अस्थिर जीत मका जीत हो जाएगा मका था मका हो नहीं होगा बोलो सिद्धांत करने वाले मका जीत होता है क्या मका जीत होता है रामा जाए मका सिद्धांत करने वाले को जीत हो सकता है अस पर गुर्ग तो न करती पर में अत नहीं होना चाहिए परमेत नहीं जीत विकल्प से जीत होता है जीत हो करता है एक बार जीत करने फिर और एक बार जीत है तो लक्ष्य लक्षण से सत्य प्रबुति है जीतने कहीं कहा गया करेंगे तो हो है सत्री जी चाहे नहीं करते बहुत तो अस्त तो जितो था पर अस नहीं तो चाहिए पर में हल हाँ, चाहिए तो कहा गया क्या तो नहीं होता अनाथ्राह्मणा और अनात्मिका जितने हो सकता है सिद्धांत बंधु आता है तो यहाँ हो गया तो प्रतिषेध है अस्तर्म नहीं होना कल होगा अब करें तो क्या होगा अस्पताल पड़ में हो अ हल होना चाहिए ऐसा अर्थ नहीं अब है अब्राह्मणम आना भजन बनाने के लिए पूजा करने के, के लिए ब्राह्मण चाहे बुलाने जी लेके कहीं ब्राह्मण यहाँ नहीं मिलते तो, तो, कैसा? तो, आने। तो क्या कहते ब्राह्मण माने तो ब्राह्मण का ब्राह्मण भी के है पत्थर लेकर आ या घड़ा लेकर आ जाएंगे क्या लाएंगे पत्थर लाएंगे या घड़ा लेंगे लकड़ी लाएंगे हाँ ब्राह्मण नहीं मिलता ले आओ ऐसे अब ब्राह्मण ब्राह्मणों तो पत्थर भी है है घड़ा भी तो वहां ब्राह्मण भिन्न ब्राह्मण के शब्द से क्षत्रिय बैठे लाओ क्षत्रिय की तरह काम चलाना है ब्राह्मण की तरह नहीं होता है तो ब्राह्मण नहीं होता है तो वहां क्या हुआ सब भिन्न तत्शब्द हुआ ब्राह्मण के भिन्न ब्राह्मण शब्द से लाओ तो क्षत्रिय चलाओ ये नहीं कि ब्राह्मण से भिन्न तरह करके पत्थर उठाकर ले आए अब्राह्मण आदि कहा न ब्राह्मण ब्राह्मण पत्थर ब्राह्मण है क्या पत्थर ब्राह्मण है ब्राह्मण है अग्राह्मण है तो पत्र है ऐसा ऐसा नहीं होता है तो वहाँ परिदार्थ हुआ अनुचित में नए क्या है ब्राह्मण में परिद्धार यहाँ अष्टाधोजी कहा अष्टाजीकरण से यहाँ तो तो भोजन नहीं करता है जो सा नहीं करता है इसको तो इस में में नहीं नहीं है है में तर तर है करने वाला तो नन पहले ए विषय था विशेष तो विषेष विशेष तक ज्ञानूढ़ा एवतिषता अज्ञाने तो करता तक ज्ञानारूढ़ा एव अतिता दिचंद्र भी बाग जानन सन्ते ज्ञानी क्या है स्थानूढ़ धनिस्थित नवा ज्ञान से सी कृत में प्रतिष्ठा नहीं है द्विपटि उभपर्व तो वर्णि नवा ये पंत इस में प्रतिष्ठा है या एवं प्रतिष्ठा है संतय काल में प्रतिष्ठा नहीं है निश्चय नहीं है उभय ज्ञानारूढ़ एवं अप्रतिष्ठा संतय में अप्रतिष्ठा ज्ञान से ही अरूढ़ ज्ञान में ही अरूढ़ ज्ञान का विषय है किंतु उभय कुटि ब्रह्म ज्ञान में उभय कुट का भान नहीं होता है सर्यम ऐसा ज्ञान होता है यदि सर्वोगा ना तो संचय हो जाएगा ब्रह्म ज्ञान अयम सरत ये दो एक चंद्र कोई को दो दिखता है दिचंद्रादिस्तु ये कैसे निश्चय होगा ब्रह्मज्ञाने? जो दाघ ज्ञान होगा एक ही चंद्र दो नहीं रज्जु यम न सर्तो दाघ ज्ञान होने को निश्चित होता है जो ज्ञान तथा विषय का तर्तवान नहीं है तद्रुत में ज्ञान की प्रतिष्ठा नहीं है ज्ञान स्थित नहीं है विषय में ज्ञान रहता है तार्किक लोग बताते विषय का संबंध से ज्ञान रहता है यहाँ तर्त में ज्ञान है नहीं, तर्त है इसलिए तद्रुत में अप्रतिष्ठा है तो भ्रम ज्ञान में तद्रुत अप्रतिष्ठता का, का निश्चय होता ज्ञान के द्वारा संशय ज्ञान में दाद ज्ञान के आवश्यकता नहीं ज्ञान से ही निश्चित हो जाता है ये तदगरूप प्रतिष्ठा नहीं है क्योंकि वह अन्य नवा थानू उभयपति किसी एक रूप में प्रतिष्ठा है ही नहीं इसलिए ये विशेष हो जाता है में ज्ञानारूढ़ा एवं प्रतिष्ठा और धर्म ज्ञान में विचंद्रादेश तो दाद ज्ञान अप्रतिष्ठा निश्चित होता है प्रतिष्ठा का निश्चय होता है विकल्पोपित तद्रुत प्रतिष्ठान विचार तो विपर्य तह जो विकल्प है विकल्प का तो वस्तु सुनने विकल्प शब्द हुआ क्योंकि वस्तु नहीं सतवित सुना सत्य है तो तद्रुप में प्रतिष्ठा है नहीं तो में तो में तो है नहीं। वो भी हो जाएगी विपर्य विकल्पित तद्रुत प्रतिष्ठान तद्रुप में प्रतिष्ठा नहीं होने से प्रतिष्ठा होने के लिए प्रतिष्ठा नहीं होने से विचार करने पर जो करते तो भी विपर्य हो जाएगा तो विकल्प अलग तो तो तो तो क्यों कहा गया इसका मिथ्या ज्ञान मिथ्या ज्ञान को विपरीत रहते विकल्प नहीं धर्म ज्ञान इसलिए मिथ्या ज्ञान किए गए अनुमय सार्वजनिक अनुभव सिद्धो बाध सार्वजनिक सिद्ध अनुभव सर्वजन सार्वजनिक सर्व के अनुभव सीधा बाद होता है जिसका बाद होता है अभाव निश्चय होता है तो ब्रह्म ज्ञान ये अनुभव एक तर्क नहीं है नारायण तर्क रजुम ऐसे बाद होता है जित ज्ञान का बाद होता है मितया ज्ञान ब्रह्म ज्ञान है उसको होते हैं सतोषाण सुनने पर यहाँ विस्तों में इसका अत्यता नहीं होता है बाघ होता है सत्य विषाण कभी खरगो से देखा योग करते समय तरह में हिलाना है, है तो एक ब्रह्मचारी तरह हिलाता रहता है आतनम तांचल के पैर को हाथ को हिलाना, एकदम शांत बैठना हाथ में हिलना सर में हिलना आँख भी नहीं हिलेगा सिर भी नहीं हिलेगा पीछे कभी आगे कभी दाए कभी दाए ऐसा नहीं हम बोलते साहु भी जगह देखते हैं किंतु हाथ को विदा देखना पुस्तक देखना ना देखना योग करना पड़ता है खाली प्राणायाम करोग नहीं होता है हमेशा ही ऐसा बैठना स्थिर होकर खाली बोलते साउँ विदा हो गया कभी सत्य विषाण कभी सर्गत देखा किसको तो भ्रम हुआ इस सर्वत में सींगे सते विषाण विचारणी ऐसा ज्ञान हो इसको विकल्प नहीं करते ब्रह्म ज्ञान है नहीं कम देखा उसका तो सही सत्य विचारन अस्थि ये ज्ञान है ब्रह्म ज्ञान ही तो सत्य विचारणन ये ज्ञान स्थल जो ज्ञान हुआ इसको कहते विकल्प ज्ञान सत्य विषाण अस्ति सत्मे सर्वोत्त का सिंह हे कोई कहा काम सिंह का भ्रम हो गया तो उसको कहते भ्रम ज्ञान अत्र वंध्यापुत्र अस्थित ना अत्र वंध्या पुत्र अस्थित अत्र बंध्या पुत्र नास्ती अब तक बंध्या पुत्र अस्तित्व तो नहीं कर सकते नाश्ति भी कहा नहीं है अब तक बंध्या पुत्र नास्ते कहेंगे तो क्या है।, है।, है।, है क्या तो है अन्यत्र बंध्या पुत्र यहाँ नहीं है यह नहीं मतलब अन्यत्र कहेंगे वायु में रूत नहीं है वायु में रुत है क्या वायु में रुत नहीं होता तो रूपए रूपये नत्र है कहा है कठिन है कहा में रुत है जल में रुप है आकाश में रूप है आकाश में पुत्र जल तेज में रूपये तो गाय में रूप नहीं है इसी प्रकार कहेंगे बंध्या पुत्र नास्ती। अर्थात देशांतर अस्थि अन्य स्थान में है क्या इसलिए अक्तर बंध्यापुत्र नाश्ति वास्तव प्रमाण नहीं है बंध्यापुत्र का बाघ नहीं होता है अभाव नृत्य होने के लिए प्रत्येक प्रसिद्ध चाहिए पृथ्वी की ज्ञान के बिना अभाव ज्ञान नहीं होता है पुत्र का ज्ञान पहले हो कहीं तो यहाँ नहीं है रूपी में देखा अत्र वायु ना घट पुस्तक यहाँ देखा अत्र पुस्तक नास्ती अन्यत्र है यहां नहीं है, यहां है, नहीं है। जो पुत्र है कहीं ये नहीं है इससे उसका बाद नहीं होता है जिसका बाद होता है भ्रम ज्ञान है इसलिए कह दिया सर्वज्ञ सर्व जन्म अनुभव बात कहा गया धर्म ज्ञान करके कर तत्व धर्म ज्ञान में तो, तो बात होता है न तो के विकल्प में बाध नहीं होता है उसे तो व्यवहार किया जाता है सत्य विधान धन सब किया जाता है पंडित विचार तस्त्र अरे पंडित लोग जो विचार करते, हैं, तो करते है तो कहते हैं नहीं सत्यंत है किंतु किन्तु सस्तवाक्य प्रमाण नार्कि लोक होते आक्षेप करते सक प्रमाणं तक प्रमाणं प्रमाण प्रमाण क्यों नहीं है उसका बात होता है इसलिए नो उसका उत्तर यने न बाध्य धर्मज्ञान क्यों प्रमाण नहीं है उसका उत्तर यने बाध्यते प्रमाण ज्ञान से ब्रह्मज्ञान का बाद हो जाता है अयन तर्प ज्ञान का बाद होगा गया नायन तर्प ज्ञान के द्वारा बाद बोलते समय तुरंत से जाए क्या अब यह हो गया समाप्त होते ही हो। बस अयम तर्पान का बाद होता है किसी ज्ञान के द्वारा नायन तर्पियन ज्ञान के द्वारा बाद होता है कोई तो सो सोचते हैं कि सामने जी कहते सीधा बैठने के लिए क्यों हम बैठते उनकी बात क्यों नहीं। कोई महीना में जान बुझे कर बैठते बोले हम नहीं कि तो कर क्या करेंगे कोई करेगा क्या आएगा बैठे तो अपना अभ्यास होगा नहीं बैठे तो क्या होगा तो जान बुझ करके ऐसा कर बैठते हम देखते ऐसे कर बैठते हम इसे बैठेंगे क्या हो जाएगा कुछ होगा और ना क्या जो बैठ सकते हैं जो नहीं बैठ सकते चलो बात जो बैठ सकते वो भी जान गुजरे ऐसे करते है नहीं बड़ा पैं हम क्या माने हमको तो कम समझदार बैठी भी कहें तो सीधा बैठेंगे ऐसे ट्राई बैठे क्या हो गया अपने कमरा में हम सीधा बैठते ऐसे कोई कुछ, कुछ सोचते नहीं <laughs> तो कमरा में तो सीधा बैठते हैं यहाँ बैठिए तो क्या हो गया इसी प्रकार है तो पूछता नहीं करना तो कुछ छोड़ना चाहिए सागर को जहाँ हम की पुष्टि की बात आती है वहाँ पसन्न होता है और हम तो का अभ्यास करना है अगर अच्छा शब्दगुण है छोटे व्यक्ति कहता है तो ग्राह्य है अच्छा व्यक्ति अच्छा है अच्छा व्यक्ति है तो करने में क्या पत्ती है क्या कर सकते है तो करना चाहिए नहीं कर पाते हैं अलग है, ये कैसे जो क्रोध है कहीं क्रोध हो दो जैसे उसको फेंक दिया क्रोध को का आता नहीं है कि क्रोध आ जाता है अभ्यास करके धीरे धीरे कम करेगा जो छोड़ सकता है उसको छोड़ना चाहिए जिसको छोड़ना कठिन है कभी बहुत नीचे आ जाती है अति तिली जाने पर किसी को भी नीचा करो रुकना कठिन है जा सकता है उसको तो करे और जो नहीं तो उसको नहीं करें और जो करता तो उसको नहीं करें क्योंकि ये तो सरल है तो फिर क्या करना है करना तो जो कर सकते तभी उसको करे फिर धीरे धीरे अभ्यास करना पड़ता है आगे बढ़ने के लिए जितने हो सकता है अभ्यास करके आगे बढ़ने के लिए सबके समय प्रयत्न करना चाहिए नहीं कि कब रहा हम बनकर ध्यान करेंगे और बाकी समय ऐसा होकर बैठेंगे ठीक ऐसे सीढ़िया होकर के नहीं परे सी का जेल में जाना नहीं है सीधा बैठना चाहिए इसको याद रह करके सीधा बैठने का प्रयास करे यदि पार्ट के समय महीने के समय सब में सीधा बैठे ध्यान रखे तो ध्यान अभ्यास तभी होता है ध्यान करना चाहिए सब समय में एकाग्र होने के लिए प्रयास करें तो पाठ भी समझ आएगा ध्यान भी होगा बैठने अभ्यास होगा हो आत्म सिद्धि हो जाती है अलग से योगाभ्यास करने के लिए भागना नहीं पड़ता है कुछ तो लोग योगाभ्यास करो भी नहीं कहना हम तो योगाभ्यास करेंगे इस चीज में रखा है योगाभ्यास साथ होना चाहिए योग धर्म ज्ञान के समीशय होगा जो प्रमाण में बात कहते प्रमाण से बाधित तो होता है जिस ज्ञान का बा हो जाएगा वो ज्ञान प्रमाण है या तो है नहीं हैं है क्या बोलो है नहीं नहीं महत्व प्रति की नहीं होगा तो महत्व तो तो क्या उतर तो हैं जिस ज्ञान का बाद हो जाता है वो ज्ञान प्रमाण है या नहीं नहीं बाद होगा वो किस प्रमाण होगा जिसके द्वारा बाद होगा वो तो प्रमाण प्रमाण के द्वारा बाद होगा जिसका बाद हो ज्ञान ज्ञान है, है। इसे उत्तर पूछा सक प्रमाणन किसके लिए पूछा देखो देखो देखो उत्तर दिया प्रमाण देते ठीक है ना नोट कर उपजार विरोध के न ज्ञाने न पूर्व प्रथम उपजाते अनुपजात के विरुद्ध ना परमिभाव पूर्व पक्ष जो पृष्ठा है उसका क्या अभिप्राय पहले तर्पज्ञान हो गया बाद में रज्जु ज्ञान होगा रज्जु ज्ञान से तर्प ज्ञान का बाद होगा या तर्पज्ञान से रज्जु ज्ञान का बाद होगा पहले हुआ तर्पज्ञान बाद में हुआ रज्जु ज्ञान दोनों का विरोध है सर्व ज्ञान जिस हुआ उसका विरोधी उस समय है क्या रज्जु ज्ञान जिसमें हो रहा उसका विरोधी विरोधी सर्प ज्ञान है रज्जु ज्ञान होते समय उसका विरोधी सर्प ज्ञान कर है न सर्प ज्ञान था विरोधी होते हुए रज्जु ज्ञान हुआ रज्जु ज्ञान होते समय उसका विरोध का प्रतुत्त है विरोधी की प्रतुति नहीं है रज्जु ज्ञान सर्प बिक करते हैं अभी पूरा दिखित कहता है पहला जो ज्ञान है बलवान होना चाहिए उत्तर ज्ञान दुर्बल होना चाहिए एक का विरोधी खड़ा है वो दुर्बल होगा या बलवान होगा एक व्यक्ति है उसका कोई विरोधी नहीं है वो बलवान होगा और एक का विरोध कोई है खड़ा है वो तो दुर्बल हो हो तो तो दुर ही होगा जो तर्वज्ञान हुआ उस समय कोई विरोधी नहीं था उसका और बलवान होना चाहिए तर्प ज्ञान जो रजु है उसका विरोधी है तर्प ज्ञान है इसे रज्जु ज्ञान दुर्बल होना चाहिए तर्क ज्ञान प्रबल होना चाहिए ये पूरा विधि पूछता है तो कहता है देखो कैसे न उत्तरे न उपजात विरोधी न ज्ञान न उत्तर ज्ञान के साथ कौन था रज्जु उपजातम विरोधी स्तर तद ज्ञान उपजात विरोधी जिसका विरोधी उत्पन्न हो या रज्ञान होते समय उसका विरोधी ज्ञान उत्पन्न हुआ था विरोधी ज्ञान कौन है देखो उपजात विरोधि कौन वाला रज्जु ज्ञान उत्तरेन उत्तरवता उपजात विरोधि बहुत ग्रह उपजा विरोधी ये ज्ञान से त्ञान उपजात विरोधि कौन वाला रज्जु ज्ञान वा उपजात विरोधि उत्तरे ज्ञान न पूर्व ज्ञान बाधनीय पूर्वज्ञान का बाधन नहीं न चाहिए तत्व ज्ञान का बाध नहीं होना चाहिए पूरा विजय किंतु क्या होना चाहिए पूर्व ज्ञान से उत्तर ज्ञान का बात होना चाहिए पूर्व निर्व प्रथम उपजाते न प्रथम जो उत्पन्न हुआ कौन ज्ञान प्रथम हुआ तर्व ज्ञान उत्पन्न हुआ वो तर्वज्ञान कैसा है अनुपजात विरोध न उसका विरोधी उत्पन्न हुआ है तर्व ज्ञान उसका विरोधी रज ज्ञान हुआ था अनुपजातम ज्ञान से कत ज्ञान से सर्व ज्ञान सर्व ज्ञान हो गया अनुपजात विरोधी अनुपजात विरोधी ना के न सर्पान उत्तर होना चाहिए परम परम दाद्यम पूर्व ज्ञान सर्प ज्ञान से पर रिज्ञान होना चाहिए यह तुरंत इसका अभिप्राय भाग इसका परिहार परिवर्तित तो जान प्रमाण में या प्रमाण के बाध्य तो होता तो तो है सर्प ज्ञान है ने तो कहा था एक उपजाति विरोधि एक अनुपजाति रज्ञान ज्ञान दो ज्ञान है कौन है रजु ज्ञान अनुपजात विरोधि कौन है तरव ज्ञान तो बलो पूर्वपति कहता है बलवान कौन होना चाहिए तरत ज्ञान बल होना चाहिए उसके द्वारा रज्ञान उत्तर ज्ञान का बात होना चाहिए अभी सिद्धांत उत्तर देता है यत्र पूर्वापेक्षा परोत्पत्ति तत्र एवं पूर्व की अपेक्षा करके यदि परक उत्पत्ति हो तो आपका कहना ठीक है पूर्व की अपेक्षा करके पर उत्पत्ति हो तो आपका कहना ठीक है पूर्व बलवान होगा उत्तर दुर्बल होगा यदि उत्तर है पूर्व अपेक्षा करके उत्पन्न हो पूर्व का आश्रय करेगा तो आश्चित रहेगा यदि पूर्व ज्ञान आश्रय होता उसकी अपेक्षा कर उत्तर उत्पत्ति होती तो पूर्व बलवान आश्रय होने के कारण उत्तर दुर्बल होता यहाँ जब रजु एवं ऐसे ज्ञान होगा उसके लिए सर्वज्ञान की आवश्यकता है क्या पहले सर्पज्ञान होने के बाद ही रजु ज्ञान होगा यदि पहले सर्पभ्रमण नहीं हुआ ज्ञान हो जाता है होता है होता है रज्ञान किसको देखा रज्जु या ये लेखन है क्या पहले भ्रम होने के बाद लेखन ज्ञान होता है क्या पहले इसमें क्या हुआ उत्तर ज्ञान तो है रज्ञान पूर्व ज्ञान सर्वज्ञान की अपेक्षा कर उत्पन्न होता है क्या सर्वज्ञान की अपेक्षा कर उत्पन्न होता है सर्वज्ञान रज्ञान हो सकता है इसलिए सर्व पूर्व प्रबल नहीं होगा जहाँ पूर्व की अपेक्षा करके पर्व प्रति तक एवं एवं यु स कारणारन अन जाए थे अपने कारण से ज्ञान होता है रज्जु ज्ञान भी अपने कारण से सर्प ज्ञान अपने कारण से रज्जु ज्ञान का कारण रज के साथ इंद्रिता सनिकट प्रकाश आदि रज्जु ज्ञान हुआ और होने के लिए सादृश ज्ञान मंदाधकार दो आदि कारण से ब्रह्म ज्ञान हुआ अपने अपने कारण से उत्पन्न होते हैं अन्य अनपेक्षे रज्जु ज्ञान सर्पज्ञा के अच्छा करता है सर्पज्ञान अभिज्ञापेक्षा करता है रज्जुत्न ज्ञान मनुष्य सर्पज्ञान होता है क्या अति कहानता अलग है इतरे अन्न निरपेक्ष उत्पन्न होते तेन उत्तर पूरा अंतमृद् उदय अनासात उत्तर जानकारी रजु ज्ञान जो होता है तर्व ज्ञान की निवृत्ति करके उत्पन्न होगा या तर्व ज्ञान को रखकर उत्पन्न होगा तर्व ज्ञान की निवृत्ति करके रज्जुम ना कर तो तर्वज्ञान ही रहेगा रजु ज्ञान ही होगा रहुपमृद्ध उदय मनाटा दे तर पूर्व उपमृद्ध पूर्व की निवृत्ति नहीं करके उत्पन्न ही नहीं होगा उत्तर ज्ञान रज्जु रज्ञान सर्वज्ञान का उत्पम सर्वज ज्ञान का बाध नहीं करेगा उत्पन्न नहीं होता है तब तो बाधात्मा हो गये जब रज्जु ज्ञान होता है अभाव सर्व अभाव ही उत्परण जाता है सर्व बाधात्मा सर्व तदबाध आत्मा है पे सर्व नाये सर्व रज्जु यह नीचे ज्ञान होता है इसलिए सर्व रज्जु ज्ञान जब होगा तर्क ज्ञान के बाद करता ही ये तर्क ज्ञान रज्जु ज्ञान से लाभ कर बाधा पूर्व ज्ञान हुआ पहले तर्क ज्ञान तर्क ज्ञान जो होता है रज्जु के कम होता है ऐसा नहीं है तर्क ज्ञान हुआ रज्जु ज्ञान का बाद नहीं होता है रज्जु की प्राप्ति नहीं तर्क देख डरते तथ्य कदा अप्रकृति तथ्य तर� दिक्कत ज्ञान ज्ञान से बात है प्राप्ति नहीं तर्क देकर भागते रज्ञान से तदा तर्क ज्ञान कारण अप्राप्त ही नहीं है तस्मा अनुपजात गुरुदेता बाध्य हेतु उपजात गुरुदेता से बाधक्य तो बाध्य कौन होगा अनुपजाति विरोधी बाध्य है उपजाति विरोधी बाध्य होगा कौन बाध्य अनुपजाति विरोधी विरोधी बाध्य होगा अनुपजाति विरोधी कौन है तर्क ज्ञान अनुपजाति विरोधी वो बाध्य होगा देखो अनुपजात विरोधिता बाध्य हेतु बाध्यत्व के लिए बाध्य होने के लिए कारण क्या है अनुपजात विरोधिता जहाँ अनुप्रजा विरोधिता है वह उसका ही बाध होगा तर्पज्ञान जो हुआ उसका विरुद्ध उत्पन्न हुआ था तर्पज्ञान अनुपजात विरोधी है तो तुम अनुप्रजात विरोधता रहेगी कितने रहेगी तो तुम बाध्य तो रहेगा हेतु साध्य रहेगा तर्प ज्ञान बाध्यम अनुप्रजात विरोधित्व और उपजात विरोधता तो बाधक ती बाधक होगा रज्ञान क्या है उपजात विरोधी उपजात विरोधता कितने रही? रज्जु ज्ञान में उपजात विरोधता होने से उसमें भाव तो है जो कहता तो है उसका विकल्प हुआ तस्मात भूतार्थ विषयत्माण प्रमाण के बाव सिद्ध प्रमाण के द्वारा धर्म ज्ञान का बाधन क्यों होता है प्रमाण ज्ञान होता है यथार्थ विषय तो है भूतार्थ प्रमाण ज्ञान का विषय वहाँ है प्रमाण ज्ञान का विषय रज्जु है तर्क है रज्जु रज्जु वहाँ सर्व ज्ञान काल में रज्ज है रज्जु है इसलिए भूतार्थ सिद्धार्थ विषय वस्तु है अर्थोत् है जिस ज्ञान का विषय है वो होता है बाधक भूतार्थ विषय भूत है सिद्ध वास्तव पारमर्शिक अर्थ विषय वास्तव है लोग उसको पारमर्शिक मानते हैं प्रमाणे ना अप्रमाण से बाधनम सिद्धम सत्य प्रमाण प्रमाण के द्वारा प्रमाण का बाधा होगा तर्प ज्ञान प्रमाण है रज्ञान प्रमाण है रज्ञान प्रमाण उसके द्वारा तर्प ज्ञान बाधा होगा तर्ग तो नहीं ये जितना तर्क भ्रम होकर के आगे रज्ञान है वहां विचार चल रहा है हमेशा ही तर्पज्ञान बाधित होगा कोई जरूरत नहीं सत्य तर्क देखा तर्प ज्ञान प्रमाण तर्पज्ञान प्रमाण है तर्क है तो प्रमाण हो जाएगा तर्क ज्ञान भ्रम गया प्रमाणी बताओ कभी भ्रम भी होता तो कभी प्रमाण होता है कल तर्क नाम लेते हमें तो भ्रम होता है तो जरूरी नहीं अपने कमरे में तर्क निकलेगा भ्रम मानते तर्क मानते डर तरह से कमरे में यह प्रमाणी में बात कहते प्रमाण में बात करते कितो कितने भूतार्थ विद्यता प्रमाणित प्रमाण कैसे होता है भूतार्थ विषय भूता तस् प्रमाण तत्प्रमाण भूताषय भूतार्थ विषय तथा प्रमाण का विषय भूताव्य इसलिए प्रमाण प्रबल है उसके द्वारा बात होगा आगे उदाहरण तत्र प्रमाण बाधनम्रमाण से दृष्ट विकारिया लोकने प्रमाण ज्ञान के द्वारा अप्रमाण ज्ञान का साधन दृष्टम दिखा कैसे दिखा गया तदैसा द्वित्र दर्शन शब्द में एक चंद्र दर्शन न बाध्य दसनम किसको दो चंद्र दिखता है तक्ष वक्ति में एक वस्तु दो चंद्र कितने आ जाते हैं और दो दिखेगा आंख में दो होगा हुआ द्विचंद्र दशन हुआ ज्ञान हुआ शब्द एक चंद्र दर्शन में एक चंद्र का दर्शन हुआ दर्शन है ज्ञान ज्ञान का विषय एक चंद्र वास्तव एक चंद्र है क्या या तो इसे शब्द विषय का सत्य एक चंद्र दर्शन से तद एक चंद्र दर्शन सब विषय वास्तव विषय का ज्ञान हो गया एक चंद्र दर्शन ये प्रमाण है कौन ज्ञान प्रमाण है एक चंद्रदशन अप्रमाण है इसके द्वारा बाध्य थे द्विचंद्र दसन्न द्विचंद्र दसन तो अप्रमाण अप्रमाण का बाध होता है प्रमाण ज्ञान से दिखा गया टीका तत्व खाना दस्य थी जो भ्रम ज्ञान है उसका त्याग करना है खाना कुत्ति तत्व दत्य थी कुंदित है ब्रह्म ज्ञान तेयम पंचतरवा भगवती अविद्या पंच ब्रह्मज्ञान दुखते पंच पंचपर्वाति अविद्या ये अविद्या अविद्या अविद्या पांच है पंच अविद्याम अविद्यास्मता पंचसु पांच पाँच आगे आगिभाष में अविद्या अस्ता राग देश अभिनेता क्लेता आगे सूत्र आएगा ये पांच श्वेता है अविद्या राग द्वे अभिनिवेश कितने है? ये पांच में सर्वत्र अविद्या समान है ठिकाने दिया अविद्या सामान्य अविद्या आदि पंच पांच पर्व में अविद्या सामान्य है अविद्या आदि क्या तो बता दे आगे ठिकाने अव्यक्त महज अहंकार पंचतम अव्यस्त है मूल प्रकृति प्रधान कहते अव्यस्त कहते तुगुणात्मक है दूसरा नाम क्या है महद महदे बुद्धि को कहते प्रकृति से बुद्धि की उत्पत्ति होती सांख्य दर्शन में सांख्य योग में महते बुद्धि बुद्धि से उत्पत्ति होता है अहंकार की अहंकार अव्यस्त महद अहंकार के कहने तीन और अहंकार से उत्पत्ति होती पांच तन मात्रा शब्द पांच तन मात्रा कितने कितना है पांच अभ्य महोदह तीन कितना अष्ट पंचत सु आठ ने आत्मा कोने तब अनात्मा है अष्ट सुनात्मसु अनात्म तु कहाँ करु थे सप्तमी बहुत अनात्मसु अनात्मु आत्मबुद्धि अनात्म में आत्म बुद्धि है अविद्या मद अहंकार पांच तन्मात्र आठ है सब अनात्मा है इसमें अनात्म इस तो आत्मबुद्धि इसका नाम अभिज्ञ है इस अभिज्ञ को तम सब कहते हैं तमह एक अभिज्ञ उसके आगे अभिज्ञ का एक एवं योग्य नाम अष्टसु अषस्सु अनीकेश्वस अस्तु फेरिड मोह मोह समोहिनालना चास्ती प्राथम्य मैं ना ईचि वसी तथा सायिता एक तरफ आत कितने स्तर अनिमाद है आठ योग्यन अष्टु अनिमादिक अनिमादिकतने आठ है अस्त्र आठ में श्रेय कौन है मानो ये श्रेय नहीं है आठ स्तर है इसको बड़ा मान करके उसको प्राप्त होने पर अपने के कृता करके कृत्यात हो जाते खुश हो जाते हमको मिल गया उसके लिए साधन नहीं उसके लिए जीवन अदर्बाद नहीं करना इसलिए नहीं है ऐसा व्यक्त है अनिना क्या है जलता है बहुत हल्का हो जाएगा अनिना अनुराव और इतने सूक्ष्म हो जाएगा जितने दिखेगा नहीं देखते देखते इतने सूक्ष्म हो गया अदर्शन हो गया फिर जब चाहे प्रकट हो गया भाई इतने जल्दी कर दे तब तो बस लोगों ने दुखिया रखने की जगह नहीं मिलेगा प्रकट हो गया फिर आदर्श हो गया थोड़े में आदर्शन हो गया ऐसे सुना था कोई बाबा ऐसे करते क्या कहते हैं चार बजे यहाँ दर्शन देते और सुबह वहां दर्शन देते सूरज में निश्चय रास्ता रोना गया रास्ता है वहाँ कमरा आए बंद है वहाँ आकर के वहाँ बैठ जाएंगे चार ही बजे खुलेंगे फिर चार बजे यहाँ दर्शन दिया फिर बाद में तारा बंद कर देंगे ताला बोले अभी अंदर घुस जाएंगे फिर ताला कमरा रहेगा कोई नहीं है निकले नहीं बाहर देखो कोई नहीं फिर वो रहा अंदर से उसके पाए फिर सुबह वहाँ दर्शन देते हैं वहाँ दर्शन देते हैं चौथे आधे घंटे के बाद फिर बंद अभी ज़्यादा दर्शन नहीं देंगे बंद कर दिया फिर उधर अंदर चलेंगे ऐसे भी कहीं दावा करते करके कोई सुना सुनाया था कहीं एक बार यहाँ दर्शन दिया दर्शन दिया लोग बहुत भीड़ी लगी दावा दर्शन हो जाते हैं दर्शन देते हैं अरे बात यदि के कृपा जैसे बैठा जाए कम यहाँ बैठे जाए फिर धर्म तो दर्शन हो गया फिर फिर तो प्रकट हो गया ये जो हमना है अवश्चर्य है इस तरह से भाग औश्चर्य इसमें लोगों को तो करके लोगेंगे सम्मान करें हो जाएगा मोक्ष मिल जाएगा कुछ <ण्यार्णाग> नहीं होता है ये सबसे तो दूर हो जाता है एक अनुना अनुना क्या है लघुना लघु तो हल्का हो जाएगा इतना हल्का हो जाए तो ऐसे नहीं देखा तो उठ जाएगा उठा दिया तो ये देखा उठा दिया उसके बाद घर हो गया उजन हो गया इतने उजन गया तो गिर चला उसके ऊपर गिर करा ऐसे कोई सिद्ध करता है या था करके किसने बताया तो उसको पकड़ कर उठा दिया फेंक दिया प्राप्ति क्या है बस बहुत दूर में साथ है ऐसा हाथ बढ़ाया चंद्र को स्वस्थ कर दिया ऐसा हाथ बढ़ाया जो होता है उसका तो कान पकड़ अच्छा <laughs> तेरा जा। <laughs> ते हाँ है जहां से हाथ उहा पानी पीने के चाहिए गंगा जी हाथ में उड़ा कर पानी लगा पी लिया ये प्राप्ति में क्या है जो कहता है तब तो तो वो उतरेगा चाहेगा तब भूमि में यहाँ डूब जाएगा भूमि पानी में डूब जाते हैं ना नहीं ऐसे भूमि में डूब गया भूमि में ये ये क्या है प्राकांड में अरे महीना महीना क्या है बड़े है, बड़ा हो जाएगा पर्वत से बड़ा है बहुत बड़ा हो जाएगा हनुमान जी से बड़े हो गए थे बड़ा हो जाएगा महीना प्राण में महीना तथा तो इसम इस तेज टाउके पर स्तर है तो गाय को राशि के मानते नहीं है तब वो कोई इसका विरोधन नहीं करते जो चाहेगा कर लेगा अरे लक्ष्य स्वम अपने चाहता चाहता है है, है तो बना देता बनेगा वही तो जो चाहेगा मनुष्य संकल्प उगरा वो सर्च कर देगा अन्य को चाहते संकल करता है वो नहीं होता क्योंकि जो चाहेगा संकल्प उगरा वही हो गया तो ये सिद्धि है लेकिन ये जो आई है इसमें श्रेय बने ना श्रेय तो अस्त्र बुद्धि किंतु बहुत लोग अपने श्रेय बुद्धि मानते बहुत आता है एक मिल जाए तो ऐसे कोई महात्मा करते कोई थोड़ी सी सिद्धि को मिल जाए तो ऐसा करते क्योंकि बहुत ब्रह्म पहले अपने ब्रह्मज्ञानी बताया ब्रह्मज्ञानी बताया तो कुछ दिन लोग बाद में लोगो देखे तो तुम तुम बताओगे और कुछ होता नहीं अबले ब्रह्मज्ञानी हम क्या सिद्धि मिल जाती हम चाहेंगे तो ऐसे कर देंगे उनको भी कुछ करने का पाया फिर मन में थोड़ी सी सिद्धि कहीं मिल जाए तो लोगों को बताने के लिए है बड़ा प्रयत्न मिल गया बहुत प्रयत्न करने करेंगे सिद्धि नहीं मिली फिर जो सिद्ध करना चाहेगा सिद्ध हो गया कहाँ गया आ गया बताने के चलना ऐसे कोई प्रयत्न क्या नहीं हुआ को सिद्धि नहीं मिली सिद्धि के लिए प्रयत्न करना पड़ता है किस किस तो मिल जाती है मिल है तो ये उद्देश्य करे करे प्रयत्न करे तो किसको नहीं मिला तो बहुत व्यवस्था ऐसे व्यक्ति देखे जो सिद्धि के लिए प्रयत्न करते थे वो कहता था आजकल थोड़ी चाहिए सिद्धि होने पर लोग विश्वास नहीं करते सिद्धि थोड़ी हो जाए लोगों को देखाएंगे इस मार्ग में चलाएंगे लोगों लोग को बताएंगे तो कुछ तो करते ये सब अस्त्र श्रेय बुद्धि ए अष्टमी का मोहक इसको मोह कहते आठ प्रकार की हो गया आठ अस्तम्य आठ श्रेय को श्रेय माना ही गया पूर्वोत्मात् जघन्य पूर्व से जगन्य किसी पूर्व कम का अभिज्ञ अभिजय क्या है अस्मिता है मोह समो क्या मोह इसको अस्मिता कहते हैं ये और निकृत है जो अनात्म है आत्मविद्धि की अभिज्ञ और ऐश्वर्य को जो प्रेम आता है ये और निकित है इसे इसे हमेशा सावधान रहना चाहिए ही कोई चमत्कार की इच्छा नहीं करे चमत्कार को देखा नहीं जाए कि पिछले उतने महत्व कुछ नहीं करे चमत्कार तो क्या हो गया अपने लक्ष्य के सामने रखकर के चले ओ